प्रकृति का यहाँ पर उपादान कारण परमात्मा जगत की प्रकृति है जैसे घट की, क्या है? Dragging, की क्या है? तो जगत की प्रकृति क्या है परमात्मा प्रकृति का अर्थ है यहाँ उपादान कारण है ना कि ब्रह्म जगत की प्रकृति है या ब्रह्म जगत का उपादान कारण है ये प्रकृति से अगर्थ हो गया की ब्रह्म जगत की प्रकृति है या ब्रह्म जगत का उपादान कारण है क्यूँकी उपनिषदों में इस प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है प्रतिज्ञा है ना कि प्रतिज्ञा और के हाँ या प्रतिज्ञा अच्छा देखना कि उपनिषदों में इस प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है इस प्रतिज्ञा के समर्थक मृतिका और उसके कार्य को दृष्टान्त कहा जाता है प्रतिज्ञा का समर्थक क्या है आपकी वृत्ति का और उसके कार्य कार्य को ने घटा दी उसके कार्य को दृष्टान्त कहा जाता है उपादान उपादान कारण ही अवस्थान्तर को प्राप्त होकर कार्य कहा जा जाता है लगती बात जैसे मिट्टी ही कब घट गई जाती है मिट्टी घटत मिट्टी घटत को प्राप्त होकर घट कही जाती है लगा ठीक है और सराव कहते हैं ना प्लेट तो मिट्टी के सरावत अवस्था को प्राप्त होकर क्या कही जाती है तो बताते हैं उपादान कारण ही अवस्थान्तर को प्राप्त होकर कार्य कहा जाता है जैसे मिट्टी ही घटतवादी अवस्थाओं को प्राप्त होकर घट आदि कार्य कही जाती है उपादान कारण मिट्टी ही घट आदि कार्य पदार्थों के रूप में परिणत होती है लग गया इसलिए मिट्टी और घट आदि पदार्थ एक ही वस्तु है अतः मिट्टी रूप कारण को जानने से मिट्टी रूप कारण को जाने। किसको जानेंगे घटादी सभी ने को घटाधी तो सभी को किस रूप में जानेंगे कि ये चलिए अतः मिट्टी रूप कारण को जानने से घटादी सब मिट्टी ही हैं इस प्रकार घटादी सभी कार्य जाने जाते हैं कारण को जानने से किसका ज्ञान होता है कार्य का है ना कारण मिट्टी को जानने से क्या क्या ज्ञान होता है है है कि सभी कार्य लगाइए मृतिका का, का, का उपादान कारण है उसी प्रकार समझना चाहिए कि उपादान कारण ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता है है ना तब तो तब ये ब्रह्म और जगत एक वस्तु होगी कि भिन्न होगी कैसी होगी एक ही होगी ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत होता है ज्ञान देना ये उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि उपादान कारण ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होता है अतः अच्छा ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु है तो जैसे कि घट मिट्टी और घट एक वस्तु थी तो मिट्टी को जानने से सब घटाद का ज्ञान हुआ ना और जब ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु है इसलिए उपादान कारण को जानने से किसका ज्ञान हो जाएगा संपूर्ण किस प्रकार ज्ञान होगा ये सब जगत ब्रह्म ठीक है हाँ की उपादान कारण ब्रह्म को जानने से जगत ब्रह्म ही है इस प्रकार संपूर्ण जगत कार्य जाना जाता है इस प्रकार प्रतिज्ञा और पूर्वोक्त दृष्टांत से है ना प्रतिज्ञा क्या है एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा एक के ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा है ना और दृष्टांत क्या है? घट ठीक है इस प्रकार प्रतिज्ञा और पूर्वोक्त दृष्टान्त से ब्रह्म जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है कि ब्रह्म उपादान कारण है कि किसके बल पर सिद्ध करते प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के बल पर ज्ञान देना निमित्त कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है खुलाल के ज्ञान से मालूम होगा कि घटा दी मिट्टी ही है किसके ज्ञान से ज्ञान होता है सभी कार्यों का हाँ तो एक के ज्ञान से सबका एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होना कब संभव है जब ब्रह्म को क्या माना जाए भी आई? यदि ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मानेंगे तो एक के ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा संभव होगी नहीं होगी अच्छा और उपादान और जो जो दिया है वो किसका समर्थन करता है उपादान का की विवर्थ का चलिए घट दृष्टांत जो है ना उदाहरण किसका है उपादान का इस प्रकार प्रतिज्ञा और पूर्वोक्त दृष्टांत से ब्रह्म जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है ठीक है इसलिए एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके मृदादी दृष्टांत कहा जाता है मृदघट दृष्टांत है ना वहाँ पे चलिए सर्वमृदम से आप चलिए नाम रूप विभाग से रहित अवस्था क्या है और नाम रूप विभाग से युक्त अवस्था क्या है बस समझ में आई चेतना चेतन में रहने वाली अवस्थाएं ये अवस्थाएं वास्तव में विशेषणों में रहती हैं या विशिष्ट ब्रह्म में रहती है चलिए चेतना चेतन में रहने वाली ये अवस्थाएं चेतन उनसे विशिष्ट ब्रह्म में कही जाती है नब देखना जैसे की आप प्रकृति की स्थलावस्था तो समझते है ना अचित की ये महात अहंकार और ये सब जगत रूप में आ गया सामने देवता मनुष्य पशु पक्षी सभी शरीर रूप में पंचभूत रूपों में आ गया ना अचित और चेतन की स्थूलावस्था क्या है उसके धर्मभूत ज्ञान का विकास धर्मभूत ज्ञान का परिणाम है ना तो ये प्रलयावस्था में होता है कि धर्मभूत ज्ञान का विकास या परिणाम किसके द्वारा होता है शरीर के इंद्रियों के द्वारा तो पहले शरीर इंद्रिय होती है चलिए आगे ध्यान देंगे चेतना चेतन में रहने वाली यह अवस्थाएं उनसे विशिष्ट ब्रम में कही जाती है जैसे शरीर में रहने वाले बाल तुवत्वी धर्म शरीर विशिष्ट जीव में कही जाते हैं किसमें कहे जाते यह कथन औपचारिक नहीं है यह कथन हाँ चलिए एक मिनट ये भी कल बताया था क्या दाहिने पेज पर आप प्रतिज्ञा दृष्टान्त वाला तो नहीं बताया था ना बताया। अच्छा तो आगे दाहिने पेज पर आइए अंडरलाइन बता चुका हूँ मैं पहले बताया, बताया ना अच्छा एक मिनट फिर और देखते है और तीन सौ अड़तीस पर आ जाइये तीन सौ अड़तीस की वो अंडरलाइन बताइए क्या बताया है चला है ये अच्छा है यदि ब्रह्म का जगत रूप में परिणाम होगा यदि ब्रह्म का निगत रूप में परिणाम होता है तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा भिकार वाला ब्रह्म कैसा हो जाएगा वाला जैसे मिट्टी का मिट्टी का घट रूप में परिणाम होता है तो मिट्टी का भिकारी हो गई मिट्टी का बिकार हो गया ना गट बिकार वाली हो गई मतलब उपादान कारण कैसी होती है भिकारी और भिकारी होने से कैसा हो जाता है बिना पता ही तो उपादान करण होने से क्या हो जाएगा वो वस्तु भिकारी हो जाएगी उसको कैसा कहते हैं अभिकारी पेज देखो मिल गया ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानने पर उसमें परिणाम रूप विकार भी मानना होगा मिल गई हो? ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानने पर उसमें परिणाम रूप विकार भी मानना होगा किसमें ऐसा होने पर उसके विनाशी होने का प्रसंग होगा किसके पाई समझ में तथा अविकाराए शुद्धाय विष्णु पुराण है कि परमात्मा शुद्ध है और विकार रहित है इत्यादि निर्विकारत्व के प्रतिपादक शास्त्र वचनों से विरोध होगा तो ये कब निर्विकारत्व के प्रतिपादक शास्त्र वचनों से कब विरोध हो रहा है जब उसको उपादान कारण मानने से उसमें परिणाम रूप विकार मानना पड़ेगा मिट्टी का परिणाम रूप विकार किया है धट? तो इसे परमात्मा का परिणाम रूप विकार मानना पड़ेगा है ना अब देखो सत्यम ज्ञानमतम दंग तो सत्यकार से जो क्या किया जाता है यहाँ पर सिद्धांत में कि विकार से रहित क्या किया जाता है तो कैसे विकार से रहित स्वरूपता और धर्मता विकार से रहित स्वरूपता और धर्मता स्वरूपता विकार से रहित स्वरूपता विकार किसका होता है प्रकृति का स्वरूपता विकार किसका होता है प्रकृति का अचिट का और चेतन का चेतन जीवात्मा के स्वरूप का विकार होता है क्या वहाँ स्वरूपता विकार नहीं होता है बल्कि धर्मता विकार होता है उसे ज्ञान गुण परिवर्तित होता है ना बात समझ में तो स्वरूपता विकार वाला कौन है अचेतन और धर्मता विकार वाली कौन है समझ में तो सत्यम में यहाँ पर ऐसा किया जाता है सत्य का की परमात्मा विकार रहित है मतलब स्वरूपता और धर्मता विकार रहित है तो इससे परमात्मा जो है जीव और प्रकृति से विलक्षण सिद्ध हुआ की नहीं सिद्ध हुआ विकार रहित सत्यम का ठीक है तो अब यहाँ ना अपना पुस्तक में जहाँ पाठ चल रहा है कि की तरव तो क्या कि जगत रूप उपादान कारण मानने पर तरवी का जगत का उपादान कारण मानने पर ब्रह्म के निर्विकारत्व का कथन कैसे संभव होता है ब्रह्म के हाँ ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानने पर ब्रह्म के निर्विकारत्व का कथन कैसे संभव होता है शंकर समझ में आई तो इसका उत्तर दिया की कैसे संभव होता तो तो है उत्तर क्या विकार कि स्वरूप का विकार रही तत्व परमात्मा के स्वरूप में कोई विकार नहीं है जो ध्यान देना कि चित अचित ये क्या है विशेषण है किसके परमात्मा स्वरूप के विशेषण बहुत चित तो विकार चित का मान्य है या विशेष स्वरूप का मान्य है तो स्वरूप तो विकार नहीं है स्वरूप तो कैसा है तो जब स्वरूप तो विकार रहित है तो स्वरूप के विकार रहित होने से संभव होता है स्वरूप के विकार रहित होने से क्या संभव होता है निर्विकारत बात समझ में आई चलिए कि की स्वरूप विकार रहित्वात कि स्वरूप का विकार रहित होने से विशेष स्वरूप स्वरूप का मतलब कौन सा स्वरूप परमात्मा स्वरूप कौन विशेषण या विशेष हाँ विशेष स्वरूप विशेष परमात्म स्वरूप कौन हाँ कि विशेष परमात्मा स्वरूप की परमात्म स्वरूप विकार से रहित है जो विशेष स्वरूप कैसा है हाँ परमात्मा स्वरूप विकार से रहित है विकार किस अंश में है विशेषण एक में स्वरूपता भी एक में धर्मता भी कहा बताइए अच्छा चलिए आगे देखेंगे तर तो स्वरूप विकार रहित है कि नहीं है तो कहते यदि स्वरूप विकार रही थे तो परिणाम कैसे हो गया प्रकृति का स्वरूप विकार से रहित है क्या तो प्रकृति का परिणाम होता है प्रकृति का स्वरूप विकार से रहित नहीं तो उसका परिणाम होता है। अब ये परमात्मा स्वरूप विकार से रहित थे तो इसका परिणाम कैसे हो गया देखो तर्री कर दे तो की परमात्मा स्वरूप को विकार से रहित होने पर क्या परमात्मा स्वरूप को विकार से रहित होने पर परिणाम कैसे होता है किसका परमात्मा का परमात्मा स्वरूप को विकार से रहित होने पर परमात्मा का परिणाम कैसे होता है इतीचेज, इतीचेज, हो का। तो विशिष्ट विशेषण सदवारक अर्थ होता है सदवारक है न तो सद्वारक का अर्थ होता है द्वार वाला क्या अर्थ होगा और फिर तल फ्रे है ना तो क्या अर्थ तो हो जाएगा द्वार तो विशिष्ट परमात्मा का विशेषण के सारा परिणाम होता है क्या हुआ विशिष्ट परमात्मा का परिणाम होता है साक्षात परमात्म स्वरूप का परिणाम है क्या नहीं। साक्षात परिणाम किसका है विशेषण का और विशेषण के, के द्वारा किसका कहा जाता है पर तो परमात्म स्वरूप कैसा बना रहेगा हाँ फिर में हाँ तो क्या है कि विशेष परमात्मा का उपादान कारण होने पर भी परमात्म स्वरूप कैसा रहेगा निर्विकार रहेगा तो उपादान कारण भी कहे जाएंगे निर्विकार भी कहे जाएंगे चलिए तो परमाप स्वरूप का परिणाम कैसे होता है इसी चेत ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि विशिष्ट परमात्मा का विशेषण के द्वारा परिणाम होता है विशिष्ट परमात्मा का विशेषण के द्वारा परिणाम होता है है ना? विशिष्ट विशेषण स्थान द्वारा ख्याप परिणामों भवती परिणामों अच्छा न खलू अब ध्यान देना अब जो मकड़ी जो है ना श्रुति में बताया यथा ऊर्ण ना भी सृजते जैसे मकड़ी जाले को बनाती है वैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं तो मकड़ी जाले को बनाती है तो अभिनिमित्त उपादान कारण का उदाहरण किसको दिया जाता है मकड़ी को जाले का अभिनिमित्त उपादान कारण कौन है मकड़ी तो मकड़ी जाले को बनाती है तो मकड़ी के स्वरूप में कोई बिकार हो गया क्या यहाँ मकड़ी का मतलब क्या होता है मकड़ी शरीर वाला चेतन मकड़ी शरीर वाला चेतन है ना तो मकड़ी जाले का अभिन उपादान कारण है मकड़ी जाले का उपादान कारण है तो बिकार किसके किस किसका है ये विशेषण कौन है यहाँ उसका बता है चेतन जो है विशेष उसमें कुछ निकाल क्या लगाइए वही बताते हैं कि कसिन ऊर्ण नाभे है किसी ऊर्ण नाभी का जो स्वभाव है ऊर्ण नाभी मतलब मकड़ी किसी ऊर्ण नाभी का जो स्वभाव है या स्वभाव सा तो जो ऊर्ण नाभी एक क्षुद्र जीव का जो स्वभाव है वो सर्व शक्तिमान परमात्मा का संभव नहीं है क्या नहीं। नहीं। है कहीं ऊर्ण नाभी का जो स्वभाव है साकार वह स्वभाव सर्व सत्य है यहाँ पर ऐसा समझना सर्वाह सत्य सर्वा सत्य वो सर्वशक्तिमान परमात्मा का संभव नहीं है क्या है देखना एक ना पहले लगा है पता है खरुवाक्य अलंकार में किसी मकड़ी का जो किसी मकड़ी का जो स्वभाव है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा का ना हो ऐसा संभव नहीं है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा का ना हो ऐसा संभव न उसका भी वैसा स्वभाव है तो जैसे मकड़ी अपने विशेषण के द्वारा मकड़ी फने विशेष मकड़ी फने शरीर रूप विशेषण के द्वारा जाने का उपादान कारण होती है वैसे भगवान अपने चेतना चेतन स्वरूप रूप विशेषणों के द्वारा क्या होते हैं जगत के उपादान कारण होते हैं विशेषण क्या है भगवान के और शरीर है कि नहीं हे तो मकड़ी का भी शरीर विशेषण बन रहा है यहाँ परमात्मा के शरीर भी विशेषण बन रहे हैं जैसे मकड़ी का शरीर विशेषण बन रहा वैसे ही परमात्मा का शरीर क्या बन रहे हैं विशेषण बन रहे हैं लगे स्वर की बात आपको अच्छा अब देखो यहाँ पर 341 पर सौ इकतालीस बात इतना ही समझ में आए ना लोग पढ़ते नहीं यही सोचते रहते हैं कि यदि उपादान कारण हो गया तो बिकारी हो जाएगा इसलिए क्या बोध दो ऐसी उधार ले लिया भिक्षा में मांग लिया वोटी तुमकी निष्ठान से समझा दी उसको क्यों नहीं समझते हो नहीं। नहीं। तो उसको समझना नहीं है कि झुकाव बुद्ध मत की तरफ है फिर यदि कोई ये तो ध्यान नहीं देते ध्यान देंगे तो बोलेंगे हमको फिर विशिष्टाद्वीत मानना पड़ जाएगा क्या मान जो श्रुति कही थी वो ना मानो तुम तो श्रुति तो कही थी वो मानिए आप चाहे सविशेष हो चाहे निर्विशेष हो है ना तो यही है श्रुति इसका मतलब आपको मत कहती थी नहीं है कि श्रुति की बात स्वीकार करेंगे तो विशिष्टाद्वीत मानना पड़ जाएगा विशिष्टाध्वय तो एक शब्द है वैसे क्या है सवि इसको हमने क्या बताया था सविशेषाध्वय क्या है विशेष ब्रह्म का द्वैत विशेष ब्रह्म का ये सभी वैश्विक सिद्धांत ऐसे ही है चाहे वो निम्बाद का द्वैता द्वैत हो चाहे गौड़ी संप्रदाय का अचिंत भेदा भेद हो वो सब विशेष ब्रह्म को मानते हैं विशेष ब्रह्म का भेद सब मानते हैं। तो हमको तो ये मानना पड़ जाएगा श्रुति को मानने से ये मानना पड़ जाएगा श्रुति को मानने से जो मानना पड़ेगा वही तो श्रुति का सिद्धांत होगा कि श्रुति को छोड़ने से श्रुति का सिद्धांत हो जाएगा क्या ये लोग परेशानी दिखाते हमको ये मानना पड़ जाएगा मानना सीधा मतलब आप श्रुति को मानना नहीं चाहते हो सूती से अलग ही आपका मत है जो कहे वही मानना चाहिए सीधी बात है पर ध्यान ही नहीं है किसी का सूती का ही जब मिथ्या तो सिद्ध है तो किसके बल पर आप सिद्ध करते हैं बोध जागो के बल पर मिथ्या करते बोध बराबर ही हो गई में भी बौद्ध मत में भी दोनों बराबर हो गए है ना अब लगाइए इसमें विशिष्ट ब्रह्म में समाधान मिलेगा नहीं। 341. नहीं। विशिष्ट ब्रह्म में चेतन और अचेतन विशेषण है उनके अंतरयामी रूप से रहने वाला ब्रह्म क्या है विशेष है सूक्ष्म चीज अचित विशेषण से विशिष्ट परमात्मा का जगत रूप से परिणाम होने पर भी उसके विशेष स्वरूप में कोई विकार नहीं होता है पंखी समझ में आती है नहीं या तो बोल देना विशेषण अंश में ही विकार होता है जैसे मकड़ी को जाले का उपादान कारण होने पर भी उसके विशेष स्वरूप में विकार नहीं होता किसके मकड़ी के है ना विशेष चेतन है ना? विकार तो उसके विशेषण भूत शरीर में होता है शरीर विशेषण के द्वारा मकड़ी का विकार होता है शरीर विशेषण के द्वारा ही तो मकड़ी का विकार माना जाएगा जला और ब्रह्म का विशेषण के द्वारा जगत रूप में परिणाम होता है लग गया परिणाम मतलब विकार बृह के अंतरयामी ब्राह्मण में यस्त पृथ्वी शरीरम इत्यादि प्रकार से चेतन और अचेतन सभी को ब्रह्म का शरीर कहा गया है सबको क्या कहा गया है इन शरीर रूप विशेषणों में ही विकार होते हैं विशेष ब्रह्म में विकार होते हैं विशेष ब्रह्म स्वरूप में विकार नहीं होते हैं इस प्रकार चेतना चेतन के द्वारा ब्रह्म उपाधान कारण होते हैं आता उनमे विकार की प्रसति किन में विशेष स्वरूप में परमात्म स्वरूप में यद्यपि बालक तो युवक तो आप धर्म शरीर में रहते हैं आत्मा में नहीं रहते समझ में फिर भी जैसे बालक युवक होता है ऐसा कथन होने पर शरीर द्वारा जीवात्मा का उपाधान जीव का उपाधान तो। वैसे ही चेतना चेतन रूप विशेषणों के द्वारा एक ही ब्रह्म का उपाधानत्व मान्य लगे या? किसका उपादान करना होगा बोलो नहीं किसका उपादान करना तो किसका ब्रह्म और किसके द्वारा लगे उपादान उपादान कारण तो ऐसा स्वीकार ना करके यदि केवल शरीर को उपादान स्वीकार करें केवल शरीर को दृष्टान दिया है ना जैसे कि बच्चा युवक होता है तो वहाँ पर बच्चा युवक होता है तो उपादान कारण कौन हो गया वहाँ पर शरीर के द्वारा चेतना शरीर विशेष आत्मा भी हो गया ना वो बताते हैं ऐसा स्वीकार न करके केवल शरीर को उपादान स्वीकार करने पर शरीर में जीवात्मा न रहने पर भी बालक युवक होता है यह व्यवहार होना चाहिए पर होगा? इसका मतलब केवल शरीर उपादान शरीर विशिष्ट है बताइए शरीर में ने। ने। ने। तो इसी परमात्मा सबसे विशिष्ट है किन्तु यह व्यवहार नहीं होता कौन सा व्यवहार है जीवात्मा के न रहने पर बालक युवक होता है ऐसा व्यवहार होना चाहिए पर यह व्यवहार होता है क्या इससे सिद्ध होता है कि केवल शरीर उपादान नहीं है केवल शरीर बल्कि शरीर विशिष्ट आत्मा उपादान है शरीर विशिष्ट आत्मा उपादान निर्विकारत्व तो प्रतिपादक शास्त्र विशेष ब्रह्म स्वरूप को निर्विकार कहते हैं निर्विकारत्व तो प्रतिपादक शास्त्र किस किसको निर्विकार कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को विशिष्ट ब्रह्म में विकार मानना सिद्धांत में इष्ट है वादही समझ में किसके द्वारा विशेषण के द्वारा वादही समझ में जिस प्रकार स्वरूपता निर्विकार जीवात्मा स्वरूपता निर्विकार मनुष्य आदि शरीर से विशिष्ट होने पर बालक युवत और वृद्धत रूप विकार को प्राप्त करती है शरीर के द्वारा उसी प्रकार स्वरूपता निर्विकार ब्रह्म चेतना चेतन विशिष्ट रूप से विकार को प्राप्त करता है विशेषणों के द्वारा लग गया और देखना नीचे अंडरलाइन पूर्व रूप के उपमर्दन पूर्वक जो अन्यथा भाव रूप विकार होता है उसके होने से वस्तु विनाशी होती है है ना? इसलिए कि देखना घट फूट गया, तो पूर्व रूप के उपमर्दन पूर्वक अन्यथा भाव रूप विकार हो गया बताइए समझ में? पूर्व रूप के उपमर्दन पूर्वक जो अन्यथा भाव रूप विकार होता है उसके होने से वस्तु कैसी होती है विनाशी तो ऐसा विकार तो ब्रह्म में है क्या ऐसा तो नहीं है जैसे की जल में कमल का पत्ता छड़ता है गिरकाल तक कोई जल में किसी वस्तु काष्ट को डाल दो लंबे समय तक तो पूर्ण रूप के उपमर्दन करके उसमें विकार आएगा कि नहीं आएगा पूर्ण रूप का उपमर्दन करके जो विकार होगा उससे वस्तु विनाशी होती है ऐसा कोई विकार है क्या ब्रह्म ब्रह्मी चलिए भी देखिए ये अंडरलाइन जो है ना ये समाधान इस पेज पर है आप जाकर स्वयं पढ़ेंगे ठीक है हम अगले पेज पर बताते हैं अच्छा हाँ नहीं नहीं अगले पेज पे आइए अब इसमें देखो पाठ अब पाठ देखो फिर ये पेज बताएंगे हम आपको देखिए यहाँ तो पर हाँ उपाधान कारण कारण है विशिष्ट प्रेमी क्या है उपाधन कारण है ठीक है विशिष्ट प्रेमी कारण है ऐसा निमित्त कारण संकल्प विशिष्टत्व है काल के अंतर्यामी रूप से साकारी कारण और सुख चित विशिष्टत्व कारण कारण तो ब्रह्मीय है कारण ब्रह्मीय है बताया जाना कि अभिन्मित्त तो उपादान कारण का है उपादान कारणत्व तो और निमित्त कारणत्व के आश्रय की है उपादान कारणत्व तो और निमित्त कारण तो ब्रह्म में जाता है ना तो उपादान कारणत्व तो और निमित्त कारणत्व का उपादान कारण उसी रूप में निमित्त कारण ऐसा मतलब नहीं है पाठ देखेंगे ये पंक्ति लगेंगे ईश्वर क्रिय माना सृष्टि नाम ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि क्या है ईश्वर के द्वारा की जाने वाली सृष्टि को समझाते हैं अचिता पर अचेतन का परिणाम करना अचेतन का और चेतन से शरीर इंद्री प्रधान के प्रधान पूर्वक ज्ञान का विकास करना किसके ज्ञान का विकास करना धर्मभूत ज्ञान का विकास करना किसका धर्मभूत ज्ञान चेतन जीव का अचित का परिणाम करना है ना अचित का परिणाम तो अच्छी तरह समझ गए तो अब ये अचित का परिणाम और ये और ये अचित का परिणाम करना भगवान की सृष्टि है और शरीर इंद्री प्रदान पूर्वक या शरीर इंद्री दे करके चेतन जीव के धर्मभूत ज्ञान का विकास करना चेतन जीव के धर्मभूत ज्ञान का विकास करना जीव नूतन उत्पन्न होता है क्या जीव पहले ही विद्यमान है उसके ज्ञान उनका विकास होता है बताए सुन तो यही भगवान की क्या है सृष्टि है ठीक है जीव को शरीर इंद्री दे देते दे है दे ज्ञान दे दे के विकास के लिए वैसा अब यहाँ देखना तीन सौ पेज देखेंगे अवस्थान से, से, से युक्त होना ही अचेतन की उत्पत्ति है है ना प्रकृति महत्व तन्मात्रत्व इंद्रियत्व भूतत्व है है ना ठीक तो अवस्थान से युक्त होना ये क्या है अचेतन की तथा ज्ञान के विकास का जनक नूतन देह के साथ संयोग ज्ञान के विकास का जनक नूतन देह के साथ संयोग ही क्या है जीव की उत्पत्ति लग गया जगत की उत्पत्ति के कारण श्री भगवान है, है ना? अच्छा दे का मृत्यु है लग गया अब ध्यान देना यह जो इस प्रकार जीव की उत्पत्ति और मृत्यु प्रतिपादक प्रजापति प्रजा प्रजाज प्रजापति ने प्रजा की रचना की तो प्रजा जीवों की रचना क्या है दे के साथ संयोग करा देना लग गई दे बात चीज नीचे अचेतन की तरह चेतन जीव के स्वरूप का अन्यथा भावरूप विकार नहीं होता है होता है क्या है अचेतन की तरह चेतन जीव के स्वरूप का अन्यथा अन्यूप विकार इसी अभिप्राय से जीव की उत्पत्ति का निषेध करने वाली श्रुति को नैना जायते और जब जीव का जन्म कहा जाए तो क्या मतलब हुआ नूतन देह के साथ ठीक है अब चलिए समझ में अगली बात आपको अच्छा तो ठीक है स्वाभाविक तो तो माया